फॉर्मर प्रेसिडेंट भी रहे हैं और वर्तमान समय में हमारे साथ आज स्टूडियो में हैं और विशेष एनर्जी कंजर्वेशन इस कार्यक्रम के अंतर्गत उनका आना हुआ है और हम उनसे बात करेंगे आज के शो में और जानेंगे कि आज क्या ज़रूरत है एनर्जी कंजर्वेशन किस तरह से हम लोग कर सकते हैं हमारे नेचुरल रिसोर्सेस को हम कैसे बचा सकते हैं बहुत सारी बातें आज के शो में सुनील सूचजी से होगी तो आप सभी की तरफ से सुनील सूद जी का बहुत बहुत स्वागत है आज के शो में धन्यवाद सबको नमस्कार सुनील जी मैं ये जानना चाहूँगा कि ये हमारा जो इंडियन एसोसिएशन ऑफ़ एनर्जी मैनेजमेंट प्रोफेशनल ये एक्चुअली में कौन सी संस्था है क्या करता है किस तरह से इसका एस्टेब्लिशमेंट हुआ है उसके बारे में बताइए जी इंडियन एसोसिएशन ऑफ़ एनर्जी मैनेजमेंट प्रोफेशनल्स ये एक संस्था दो में हैदराबाद में रजिस्टर्ड हुई और इसके जो मेम्बर हैं वो सारे सर्टिफाइड एनर्जी ऑडिटर्स हैं जो कि एक सरकार की एक संस्था है ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी जो शायद सब लोगों ने उसके बारे में सुना होगा जो बचत के सितारे स्टार लेबलिंग वगैरह के प्रचार करते हैं उन्होंने इसका एग्ज़ाम लिया था और वो जो एग्ज़ाम में पास हुए हैं उन लोगों ने इसको मिलाकर संस्था बनाया है जिसमें अभी हमारे एक ग्रुप है जो पूरे सात से ज़्यादा मेम्बर हैं और जो पेड मेम्बर हैं वो भी पाँच के करीब पूरे भारतवर्ष में मेम्बर हमारे हैं और हम लोगों का एक मिशन है टू मेक इंडिया एन एनर्जी इंडिपेंडेंट कंट्री मतलब हम चाहते हैं कि दे हमारे भारतवर्ष ऊर्जा में आत्म आत स्वावलंबी हो जाए और हमें बाहर से ऊर्जा का आ, इंपोर्ट ना करना पड़े अभी हम करीब अस्सी प्रतिशत हमारी जो ऊर्जा की हमारी जो ज़रूरतें हैं वो हम विदेश से मंगाते हैं और हमने के लिए एक विजन डॉक्यूमेंट भी बनाया जिसमें हमने ये साफ हमने तैयार किया एक नक्शा जिससे ये संभव है कि देश आत्मनिर्भर हो सकता है उसमें क्या क्या करना होगा इसके बारे में हमने विस्तार रूप से उसमें लिखा है और हम लोगों ने एक, एक, एक, एक, एक, एक, एक, एक, एक स्पेशल यूनिक स्लोगन भी बनाया जो किसी ने शायद नहीं बनाया होगा। वो हम लोगों ने हम अपने आप को कॉन्शियस कीपर्स टू द नेशन ऑन एनर्जी मैटर्स बोलते हैं मतलब हम देश की कॉन्शियस मतलब जो हमारा में क्या बोलेंगे कॉन्शियस को जागरूक चेतना कॉन्शियस मतलब हम अपना खैर कॉन्शियस कीपर्स टू द नेशन हम लोग मतलब हम उसके बारे में देश का एक वो बन बनना चाहते हैं कि इस लोगों को जागरूक नागरिक जागरूक भी करें और साथ में उनके क्या कर्तव्य बनते हैं वो भी हम इसके बारे में बताते हैं और वो बिना कोई कंफर्ट सेट्रीफाइस किए या कोई मुश्किल में पड़े कैसे बचा सकते हैं वो हम लोग बताते हैं यानी डेली रूटीन में जो हम लोग एनर्जी यूज करते हैं उसको अपने स्तर पे हम कैसे बचा सकते हैं जी ज्यादा से ज्यादा हम बचाएं और कम से कम उसका इस्तेमाल कोई तकलीफ से है और बिना कोई बिना कोई तकलीफ से ये सोचे कि अरे मैं क्यों इतनी तकलीफ़ या मैं डिस मैं क्यों सेक्रिफ, सेक्रिफाइस मतलब मैं उसको सेक्रिफाइस क्यों मतलब उसको करूँ बिना उसके भी संभव है बहुत सारी चीज़ें तो आ, कई तो बार एनर्जी कंजर्वेशन की जब बात करते हैं लोगों के मन में यही विचार आता है कि हम लोग क्यों सेक्रीफाइस करें जबकि हम लोग पे कर रहे हैं तो और तकलीफ क्यों ले वो बातें आती है लेकिन वो बातें एक्चुअली में गलत है और मैं चाहूँगा कि आप जिस तरह से कार्य कर रहे हैं इंडियन एसोसिएशन ऑफ एनर्जी मैनेजमेंट प्रोफेशनल के अंतर्गत उसमें ज़्यादातर ये बातें आप जैसे कि आपसे मैं सुनकर ये समझ रहा हूँ कि हम सभी लोगों को अपना विशेष दायित्व बनता है कि हम अपने ऊर्जा को किस तरह से बचाएं और पूरे महीने का हमारा जो बिल है वो भी कम हो जाएगा और बिना तकलीफ़ के बिना कोई सेक्रीफाइस के हम अच्छी तरह से अपने डेली रूटीन के वर्कआउट भी जी, कर सकते हैं और एनर्जी को बचा सकते हैं इस तरह के आप टिप्स जो है लोगों को देते हैं और उसी के अनुसार फिर आपने पूरे भारतवर्ष के लिए एक विशेष टारगेट भी आपने बनाया है जिसके ज़रिए हमारा पूरा भारतवर्ष जो है इंडिपेंडेंट इंडिपेंडेंट हो जाएगा ऊर्जा के क्षेत्र में तो मैं जानना चाहूँगा ऐसे किस तरह के आप तरीके अपनाने के लिए कहेंगे लोगों से वो थोड़ी सी बताएं जी जी उसमें हम लोगों ने एक सिस्टमेटिक प्रोग्राम बनाया है जिसमें हम लोग एक हम पिरामिड अप्रोच हम बताते हैं लोगों को अच्छा कि जैसे अभी आप कुछ नहीं कर रहे हैं और आप कुछ नहीं कर रहे हैं तो आपका क्या जो आप एकदम पिरामिड के नीचे हैं अच्छा। तो आपका जो कंजम्पशन है वह ज्यादा है तो उसमें तीन स्टेज में आप करिए कंजर्वेशन एफिशिएंसी एंड रीनल एनर्जी सबसे पहले आप कंजर्वेशन वाले पॉइंट लीजिए जिसमें आपको खाली पॉइंट हम बताएंगे और आपको स्वयं करना होगा उसमें लाइट ऑफ कर दें पंखे अगर कोई नहीं है बंद कर दें इस टाइप के तो पॉइंट है ही हैं उसके अलावा स्मार्ट यूज और इंटेलिजेंट यूज वाले पॉइंट हम बताते हैं जैसे कि थर्मोस्टेट सेटिंग है कई लोगों को पता नहीं है कि फ्रिज का थर्मोस्टेट अगर आपने ठीक से सेट नहीं किया है मौसम के हिसाब से ठंड में जैसे आपने वैसे ही रहने दिया जो पहले था तो आपका जो फ्रिज का जो कन्जम्पन होगा बिजली का वो दुगना भी हो सकता है तो वो जब सेटिंग अगर वो उसके हिसाब से करेगा मौसम के हिसाब से और उसमें कितना सामान रखा है उसके हिसाब से इंटेलिजेंट यूज़ करेगा तो जो कन्जम्पन पहले होता था उसका आधा हो सकता है असल में और उसमें कहीं कोई, -कोई सेक्रीफाइस इन्वॉल्व नहीं है खाली एक बार उसकी सेटिंग ठीक से कर देनी ऐसे फिर जैसे घोष्ट कंज्यूमर्स होते हैं बिजली के जैसे अगर आपने टीवी रिमोट से ऑफ़ किया डीवीडी वगैरह तो उसमें जो उसका जो एस पावर होता है वो ऑन रहता है तो उसके कारण 10-15 वाट वो लेता रहता लेता है जो हम लोगों को पता ही नहीं हो तो हम सोचते हैं इसके अलावा छोटी छोटी चीज़ें हैं जैसे कि टीवी का अगर आप आप कई लोग जानते नहीं कि वॉलीम ज़्यादा रखेंगे तो भी बिजली ज़्यादा लगती है या अगर आप उसकी ब्राइटनेस ज़्यादा रखेंगे तो भी ज़्यादा लगेगा तो वो चीज़ें भी ऑप्टीम यूटिलाइजेशन वहाँ भी कोई सेक्रीफाइस नहीं है इसके अलावा ये तो सारे कंजर्वेशन गए पॉइंट हैं जिसमें पानी के ये बचत के भी उपाय बताते हैं हम गैस की बचत के, के उपाय बताते हैं पानी की बचत के लिए जैसे कि स्टार्टिंग से ही हम लोग सवेरे उठते से ही जो करते हैं उसमें कुछ पॉइंट हैं जो थोड़ा सा शायद आप समझेंगे तकलीफ लूँगा मैं कि मग में मग में पानी ले करूँ या बाल्टी में करूँ स्नान ना कि मैं शॉवर में लेकिन उससे आपका एक्चुअली काम आसान हो जाता है और उसमें हाइजीनिक भी रहता है जबकि आप टॉयलेट वगैरह में अगर वही वैसे इस्तेमाल करेंगे तो उसमें हाइजीन भी कई भी गड़बड़ होती है अगर और घर बनाने के समय अगर उसमें पानी का जो रिसाइकिलिंग है वो अगर उसमें जुड़ जाए तो जो नहाने का पानी है वो फ्लशिंग में इस्तेमाल हो सकता है ऐसे किचन में जब आप किचन में काम कर रहे हैं तो किचन में भी पानी की बचत के उपाय हम लोग बताते हैं फिर गैस की बचत के उपाय बताते हैं फिर कैसे आप पेट्रोल बचा सकते हो अगर आपकी ड्राइविंग हैबिट अच्छी है और आपकी ड्राइविंग हैबिट में क्या प्रॉब्लम है क्यों आपका एवरेज कम आता है पहले तो सबसे पहले हम ये बताते हैं कि आप अपने घर का हिसाब रखिए मीटर की रीडिंग रोज़ लीजिए क्योंकि मीटर की रीडिंग आप रोज़ लेंगे तो आपको कभी कभी कुछ जो प्रॉब्लम्स आती हैं वो आपको पता लगना शुरू हो जाएगी जैसे आप एक एग्ज़ाम्पल बताता हूँ किसी के घर में इन्वर्टर लगाता हूँ तो वो हमारे कार, कारों रोज रीडिंग लेता था फिर धीरे धीरे जब उसका क्या उसने नोट किया कि उसके घर का कंजम्पशन बढ़ता जा रहा है जो दो यूनिट होता था वो दो पॉइंट वन हो गया दो पॉइंट तो, टू तो, हो गया फोर हो गया ऐसे बढ़ता जा रहा था जब उसने एनालिसिस किया कहीं क्यों बढ़ रहा है तो पता लगा कि उसकी जो इन्वर्टर की बैटरी थी वो धीरे धीरे ख़राब हो रही थी और उसको चार्जिंग में ज़्यादा करंट लग रहा था और ज़्यादा कंज्यूम तो उससे पहले कि वो ज़्यादा ख़राब होती उसने उसको ठीक करवा लिया ऐसी और लोगों का रिपोर्ट आई है कि जब रीडिंग लेने लगे तो लोगों में कॉन्शियस आ गए हमारे घर में हम सब बच्चे और फैमिली वाले समझने लगे कि कल तो दो या तीन यूनिट लगी थी तो हमको उससे कम में ही रखना है तो सब लोग कॉन्शियस हो गए जैसे घर वाले जो टीवी चल चलती छोड़ के, के कोई अपना किचन में काम करे मैडम या बच्चे कहीं दूसरी जगह हैं और टीवी चल रहा है इस टाइप की चीज़ों में कॉन्शसनेस आ जाती है अगर क्योंकि आप जब हिसाब रखेंगे तभी आप उसको बचा पाएंगे जब कोई हिसाब नहीं रखेगा तो बचा नहीं पाएगा ये सारी चीज़ें हम लोग बहुत एक सिस्टमेटिक तरीके से बताते हैं और उनको सिखाते हैं कि ये, ये फायदे होंगे उसके अलावा बिजली बचत के अलावा पानी बचत इवन वेस्ट मिनिमाइजेशन भी क्योंकि कोई भी चीज़ जो है ना रिसोर्स है वो नहीं, नहीं। और अगर हम वेस्ट भी कम करेंगे तो मतलब हम उसमें भी ऊर्जा बचत करेंगे क्योंकि कोई भी चीज़ हम लोग घर में लाते हैं उसको बनाने में ऊर्जा लगी हुई होती है तो खाना वेस्ट ना हो अप्रोप्रिएट खाना खाना यहाँ पर तो जो आपकी यहाँ जो संस्था है यहाँ तो स्वास्थ्य के बारे में पहले से काफ़ी अच्छी जानकारी देते हैं तो हम ये स्वास्थ्य के बारे में भी बोलते हैं कि अगर आप स्वस्थ रहेंगे तो आपको डॉक्टर के पास नहीं जाना होगा तो आप ऊर्जा बचत करेंगे सेफ़ रहेंगे सेफ़्टी का भी हम करते हैं कि आप सेफ़ रहिए रोड सेफ्टी के रूल फॉलो करिए घर के इलेक्ट्रिस इलेक्ट्रिकल सेफ्टी का देख लीजिए कहीं कुछ प्रॉब्लम ना हो गैस सेफ्टी का ध्यान रखिए क्योंकि अगर आप सेफ़ रहेंगे तो भी आप ऊर्जा की बचत करेंगे क्योंकि फिर आपको कहीं हॉस्पिटल में नहीं जाना होगा या फिर आपको कोर्ट कचहरी के, के चक्कर नहीं लगाने होंगे रोड में क्योंकि ऐसा अद्भुत देखा जाता है ज़रा सी बात पे लोग झगड़ने लग जाते हैं और उसके कारण जाम लग जाता है ये होता है और खुद के भी उनका समय भी बर्बाद होता है ऊर्जा भी बर्बाद होती है तो ये हमने इसको टोटल एक सिस्टम अप्रोच हमने बनाया है इंटीग्रेटेड अप्रोच जिसमें क्योंकि कोई भी हम कार्य करते हैं चाहे वो अपने या गवर्नेंस का कार्य हो या दूसरे कार्य हो ऊर्जा और संसाधनों का इस्तेमाल होता है तो संसाधन का इस... की बचत भी ऊर्जा बचत है ये हमारा कहना है बहुत ही अच्छी बात आपने बताया सुनील जी मुझे लगता है कि हमारे सभी लिसनर्स भी इस बात को अच्छी तरह से जान गए होंगे कि किस तरह से हम अपनी ऊर्जा को बचा सकते हैं यानी हम ऊर्जा बचाएंगे तो अपना ही पैसा बचाएंगे और अपना ही जो रिसोर्सेस है उसको बचा पाएंगे और इसमें बहुत बड़ा सेक्रीफाइस वाली बात कोई है नहीं सिर्फ़ हमारे जो डेली रूटीन में जो हमारी आदतें हैं, हैबिट्स जिसको कहते हैं उसको थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा थोड़ा अलर्ट होना पड़ेगा बस लेजीनेस के कारण हम अपनी ऊर्जा को जैसा यूज़ करना चाहिए उससे ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं तो अपना लेजीनेस छोड़िए थोड़ा सा अलर्ट हो जाइए तो आप अपने हिसाब से अपने ही घर की ऊर्जा बचा सकते हैं अपनी शारीरिक शक्ति को भी मैंटेन कर सकते हैं आप बिल्कुल फिट एंड फाइन रहेंगे क्योंकि बैठे बैठे आप रिमोट से सारे काम करेंगे तो उससे एनर्जी तो वेस्ट होगा ही और थोड़ा सा जैसे ही आपका प्रोग्राम पूरा हो जाता है तो रिमोट के बजाय आप बटन पूरी तरह से बंद कर दीजिए उससे आपका चार पाँच या जो एम बी पी एस या यूनिट्स है वो बच जाएंगे और धीरे धीरे इस तरह रोज़ आप बचाएंगे तो महीने के आखिर में आपका ही सौ डेढ़ सौ यूनिट्स जो है आप बचा पाएंगे तो इस तरह बहुत सारी बातें हैं अगर आप खुद भी विचार करेंगे तो आपको ही पता चलेगा कि ऊर्जा कैसे बचाया जा सकता है तो ऐसे एक्सपर्ट जैसे कि आपको फ्रिज के बारे में मुझे भी बड़ा अच्छा लगा जब सुनील जी बता रहे थे कि फ्रिज का थर्मो सेट अगर आप अच्छी तरह से सेट ते हैं ठंडी के सीजन में नेचुरली फ्रिज का उतना ठंडा पानी तो हम पीते नहीं है तो फिर नेचुरली उस चीज़ों को अगर हम लोग कंट्रोल में रखते हैं थोड़ा सा मैकेनिक से या फिर कंपनी से आप राइस अला कर सकते हैं या हमारे एक्सपर्ट से भी बात कर सकते हैं कि किस तरह से आप फ्रीज को मेंटेन करें तो फ्रिज का भी आप जो है जितना ज़्यादा एनर्जी उसमें यूज हो रहा है ऊर्जा बिजली आपकी तो वो कम हो जाएगा और उसमें आपको कोई सेक्रीफाइस नहीं है बल्कि आपका ही अपना पैसा बच जाएगा और जो चीज़ें हैं उसको सही ढंग से इस्तेमाल करने का तरीका आएगा यानी स्मार्ट बन जाएंगे जो चीज़ें हैं उसको अच्छी तरह से आप यूज़ करते हैं तो आजकल स्मार्टफोन का जमाना है तो स्मार्ट मैन भी बनिए तो आपके हाथ में है कि आप किस तरह से ऊर्जा बचाने के लिए अपने आप को तैयार करते हैं तो और भी बहुत सारी बातें हम करेंगे लेकिन एक छोटा सा ब्रेक के बाद आप सुन रहे हैं ब्रह्मा कुमारी इसका सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो माधोबान नाइन्टी पॉइंट सुनते रहो मुस्कराते रहो सुन रहे हैं कुमारीज का सामुदायिक रेडियो रेडियो स्टेशन मधुबन 90.4 एफएम सुनते रहिए रहिए मुस्कुराते नमस्कार आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है और हम बात कर रहे हैं सुनील सूजी से जो झारखंड रांची से प्रदारे हैं और ऊर्जा संरक्षण के ऊपर विशेष उनकी एक संस्थान है इंडियन एनर्जी कंजर्वेशन फ़ॉर प्रोफेशनल उसमें वो काम करते हैं एज़ ए मेंबर और पहले पूर्व में वो प्रेसिडेंट रह चुके हैं तो उनके पास एक बहुत अच्छा अनुभव है और लोगों से मिलना लोगों से लोगों को इन सारे टिप्स के बारे में बताना कि इस तरह से हम लोग अपनी आदतों को बदलने से एनर्जी हमारी बचा सकते हैं ऊर्जा को हम बचा सकते हैं वो सारी बातें हम सुन रहे हैं उनसे और मुझे लगता है कि आप सभी लोग समझ भी रहे हैं अच्छी तरह से आज से ही आप इस ऊर्जा बचाने का मुहिम अपने घर से अपने से शुरू करेंगे ऐसे में आशा करता हूं और चलिए आगे बढ़ते हुए मैं सुनील जी से एक बात जानना चाहूँगा कि अब तक आप कितने समय से इस कार्य में जुड़े हुए हैं और मेगा इवेंट्स जो आपने किए हैं उसके बारे में थोड़ा सा बताइए जी ऊर्जा संबंधित कार्यों से तो मैं करीब 20-25 साल से जुड़ा हूँ लेकिन घर घरों के लेवल पर मैं पिछले दस साल से जुड़ा हूँ दस साल पहले से दस पहले मुझे अचानक ये एक जागृ जागर्थ, ज्यादा जागृति इसलिए आई क्यों जब मैंने एक जीरो वाट बल्ब का मैंने चेक किया जिसको हम लोग सोचते थे कि ये जीरो वाट बल्ब है हाँ, उसको कोई... मैंने मीटर से चेक किया तो वो पंद्रह वाट निकला अच्छा तो मुझे बहुत शौक लगा मैंने कहा इसको हम तो कई घरों में मैंने देखा है जीरो वाट सोच के इसको ऑन छोड़ जाते हैं और हम लोग सोचते हैं कि ये कुछ नहीं है लेकिन उसके हिसाब से मैंने कैलकुलेशन की तो पता लगा करीब साढ़े यूनिट ये मेरा जीरो वाट का बल्ब खा जाता है उसके फिर मैंने सोचा कि इसका मतलब है कि और चीज़ों में भी कुछ ना कुछ होता होगा ऐसे करके फिर हम एक मीटर में हमने से पूरी चीज़ें चीज़ चीज़ चेक करी ट्यूबलाइट भी फैन भी तो पंखे का भी पता लगा कि पंखा जो मेरा था वो ऑर्डनरी रेगुलेटर था वो ऑर्डनरी रेगुलेटर भले ही मैं कम स्पीड में चलाऊँ उतनी बिजली खाता था फिर मैं देखा मैंने इलेक्ट्रॉनिक रेगुलेटर लगाया तो वो कम स्पीड में उतनी हवा देता था लेकिन बिजली कम खाता था नहीं, नहीं। ऐसे कर कर के मैंने सारे पॉइंट पताना पता लगाने शुरू किए तो पता लगा ट्यूबलाइट भी जो मेरी मोटी वाली ट्यूबलाइट है टी वो भी ज़्यादा एनर्जी ज़्यादा खा, खा रही थी और तब तक टी ट्यूबलाइट आ गई थी वो बत्तीस वाट वाली और ज़्यादा लाइट देती थी ऐसा कर करके मैंने पूरे घर में एनर्जी कंजर्वेशन एफिशेंसी करना शुरू कर दिया और साथ में मैंने सोलर वाटर हीटर भी लगा लिया तो उससे मेरे गीजर की ज़रूरत नहीं पड़ी गीजर तो असल में हम लग, हमारे घर में था भी नहीं हम रोड इस्तेमाल करते थे लेकिन वो भी हमारी बचत हो गई तो हमको पूरे दस पंद्रह दिन छोड़ के हमको फ्री मुफ्त में गर्म पानी मिल जाता था ऐसे कर कर के हमने पूरे घर में शुरू किया फिर मैंने उसको धीरे धीरे रोड रोड साइड में रोड कैंपेन किए घरों में मैंने बताया तब तक हमारा ये एग्ज़ाम आ गया था सर्टिफाइड एनर्जी ऑडिटर तो दो में मैं, क्योंकि मैं भी इसका फाउंडर रहा हूं तो एक हम लोगों ने मीटिंग की और उस मीटिंग में इस एसोसिएशन इंडियन एसोसिएशन ऑफ एनर्जी मैनेज प्रोफेशनल का संस्थापन किया गया और तब से हमारे से मेंबर्स पूरे भारतवर्ष में ये नहीं। नहीं। नहीं। इनके बारे में जानकारी फैला रहे हैं और इसका आ, इसके बारे में हमने एक, एक स्कीम भी शुरू की है अच्छा उसका नाम हमने रखा है कौन बनेगा कंजरपति अच्छा अच्छा तो उसकी वेबसाइट आप चाहें तो देख सकते हैं डब्ल्यू जिसमें हम ये सारे पॉइंट्स के बारे में अच्छे से समझाएं और उसको अलग लेवल पे ले जाएंगे ये हमारा इरादा है चलिए बहुत अच्छी बात आपने बताया और मुझे लगता है कि हमारे जो लिसनर्स हैं उनको बहुत अच्छी तरह से जानकारी मिल रही है एनर्जी किस तरह से बचाया जा सकता है और आपके घर में जो संशोधन लगे हुए हैं जो भी ट्यूबलाइट्स हैं फैन है रेगुलेटर हैं और जीरो बल्ब जिसको हम लोग कहते हैं इस तरह की कई बातें आपके पास भी होगी तो मैं चाहूँगा कि आप थोड़ा सा आज ही चेक कर लीजिए इसमें से कुछ अगर आप एफिशिएंसी कर सकते हैं यानी बदल सकते हैं तो ज़रूर बदलिए ताकि आपको आने वाले समय में कम भुगतान भरना पड़ेगा नहीं तो बहुत ज़्यादा भुगतान आपको भरना पड़ेगा और फिर आपका जो एनर्जी बचाने का जो मुहिम है शायद आप नहीं कर पाएंगे तो इसीलिए मैं चाहूँगा कि आज ही आप चेक करके उन चीज़ों को बदल दीजिए जिससे आपकी एनर्जी या आपका लाइट का बिल जो ज़्यादा आ रहा है उसको आप कम कर सकते हैं या आपके ही हाथ में है तो चलिए आगे बढ़ते हुए मैं जानना चाहूँगा सुनील जी मुझे एक बात और बताइए कि नेचुरल रिसोर्सेस है जैसे कि हम लोग आजकल बात कर आपने बात की कि सोलार का यूज़ करके आप गर्म पानी का इस्तेमाल करते हैं तो कई बार हमारे मन में एक संकल्प आता है विचार रहता है कि कई लोग सोनार के बारे में जानते जरूर हैं लेकिन उसको आज भी देखा गया तो 70 से 80 टक्का लोग जो है उसको यूज़ नहीं करते हैं जी, सही बहुत जी बहुत ज़्यादा से ज़्यादा लोग नहीं यूज़ करते हैं। तो ये कहीं ना कहीं एफिशिएंसी की अगर बात कहें तो जो सोलर के चीज़ें हैं पैनल्स हैं या जो भी हैं तो वो ज़्यादा कॉस्टली पड़ जाते हैं तो इस वजह से भी लोग उस तरफ नहीं जाते तो आपके इसके बारे में क्या विचार हैं जी बिल्कुल सही आपने कहा उसके कई कारण हैं एक तो है कि लोगों को कुछ अधूरी जानकारी है इसके बारे में और कुछ समझते हैं कि यह महंगा पड़ता है मैं खास बात कर रहा करूँ सोलर वाटर हीटर की सोलर लाइट एक अलग अलग चीज है अलग चीज है जिसका उपयोग जहाँ पर लाइट है नहीं वहाँ के लिए मेरे हिसाब से सबसे सही है लेकिन जहाँ पहले से लाइट है वहाँ सोलर लाइट की उतनी आवश्यकता नहीं है और क्योंकि वो महंगा भी पड़ता है और उसके अलावा उसकी उतना उपयोग नहीं हो पाते इसलिए सोलर लाइट का इस्तेमाल रूरल एरिया में जहाँ लाइट है नहीं वहाँ होना चाहिए और सोलर वाटर हीटर का इस्तेमाल शहरों में होना चाहिए जहाँ पर गीजर चल रहे हैं उससे क्या होगा वो बचत होगी और वो गाँव में बिजली प्रदान की जा सकेगी और क्यों नहीं लोग ले रहे हैं वो जैसा मैंने बताया कि सोचते हैं महंगा है लेकिन सोलर वाटर हीटर कई घरों में तीन तीन गीजर लगाते हैं तो वो तीन गीजर लगा कर एक सोलर लगा लें तो उतने में ही पड़ता है अच्छा, तो जब अच्छा, उनको हाँ। समझाया जाता है ऐसा अरे तो ये तो उतने भी पड़ेगा तो क्यों ना मैं एक सोलर वाटर हीटर ही लगा लू वो लोगो को क्योंकि ये पता नहीं होता है इसलिए वो लोग तीन गीजर चार गीजर लगा देंगे अलग, अलग अलग बाथरूम में अलग अलग गीजर लगेगी क्यूँकी उनको किसी ने इसके बारे में बताया नहीं कहीं सोचते हैं कि यह गलत होती है कि सवेरे धूप आएगी गर्म होगा पानी तब में न ऐसा नहीं है आज का पानी आपको कल मिलेगा कल का परसों रहेगा तो आज जो गर्म हो जाएगा वो एक टंकी में इकट्ठा हो जाता है वो गर्म रहता है और आप, आप सवेरे सवेरे कभी भी आप चाहें चार बजे पाँच जब आप उठते हो तीन बजे तो आपको गर्म पानी तैयार मिलता है कई लोग बोलते हैं बहुत टाइम लगता है मैंने इसमें तो समय की बचत होती है क्योंकि कीचर में आपको ऑन करना पड़ता है टाइम वे आपको वेट करना पड़ता है पानी गर्म होगा तब ना आएंगे इसमें तो आपको जैसे ही नल खोला दो मिनट बाद आपको गर्म पानी आना शुरू हो जाता है तो ये भी एक उसका फ़ायदा है नहीं ये तो बहुत अच्छी बात आपने बताया और कई लोगों का ये ब्रांति है इवन मैं भी यही सोचता था कि अगर सोलार प्लेट लगा भी दें सोलार हीटर लगा भी दें हाँ, तो गर्म होने में टाइम जाएगा उसमें ऐसा सोचते थे लेकिन आप जो बता रहे हैं वो एक दिन पहले ही गर्म होकर आपके पास रेडी रहता है तो ये बहुत बड़ी बात है और ये इससे हमारा जो टाइम और साथ ही साथ हमारा जो एनर्जी है वो दोनों ही बच जाते हैं तो मैं चाहूँगा कि हमारे लिसनर्स अगर इस बात को सुन रहे तो थोड़ा गौर करें और आप अगर सोलार हीटर का इस्तेमाल करेंगे तो ज़्यादा अच्छा एक टाइम खर्चा ज़रूर आएगा लेकिन वो लाइफ टाइम के लिए आपका जो इलेक्ट्रिक बिल है उससे बचाएगा जी <laughs> जी जी तो तो चलिए सुनील जी मुझे लगता है कि हमारे सुनने वाले इस बात को अच्छी तरह से ध्यान रखेंगे और जैसे कि हमारी कुकिंग की बात अगर हम लोग कहें गैस या प्रेशर कुकर की बात है यहाँ पर भी कई बार हम लोग सोचते हैं कि हमारी ऊर्जा कम यूज़ हो लेकिन बात वही होती है कि जैसे हम मैं एक कुछ समय पहले ऐसे ही एक एक्सपर्ट से बात कर रहा था जब जब उन्होंने बहुत अच्छी बात बताई थी कि हम लोग जब गैस इस्तेमाल कर रहे हैं प्रेशर कुकर का इस्तेमाल करते हैं खाना बनाने के लिए तो प्रेशर कुकर का जो सीटी है उसको देने की जरूरत नहीं होती कई बार हम लोग का एक मानसिक तरीका चावल बनाना है तो तीन सीटी और अगर कोई दाल बड़ी अच्छी सब्जी बनाना है तो चार सीटी ऐसे हमारा सिटी के ऊपर प्रोफेशन हम लोग खाना को तैयार करते हैं लेकिन एक्चुअली में वो गलत तरीका गलत है वो गलत है और सीटी होना ही नहीं चाहिए सीटी तो खाली प्रेशर क्रिएट करने के लिए है और के बाद आपको जो है अपना फेम जो है शिफ्ट कर देना है टाइम के हिसाब से? से आपको करना है तो इसके बारे में अगर कुछ बताना चाहे तो जरूरी वो से. बिल्कुल सही आपने कहा और आपने मेरे ख्याल पूरा पहले ही बताया <laughs> <laughs> वही अगर करें जैसा आपने बताया हाँ <laughs> तो उसी से करीब पाँच दस परसेंट गैस बच सकती है वो गलत है गलत आते हैं कुछ महिलाओं में, में जो सीटी जैसे काउंट करती हैं करती एक है तीन सीटी पाँच सीटी हो गई हुँ, हुँ, हुँ, हुँ, और मैं बद आपको बताते हुए मुझे भी दुख हो रहा है कि मेरी पत्नी भी यही करती है अभी तक लेकिन मैं उनको धीरे धीरे सिखा रहा हूँ उनको बता रहा हूँ लेकिन कुछ आते हैं ऐसी पढ़ जाती हैं तो थी, उनको थी, उनको कॉन्फिडेंस आता है लेकिन जी, जी। उन आदतों से हमको बाहर बस यही एक बात है मुख्य बात हमारे जो एक्चुअली में पूरी जो ये हमारे सुनील जी और इनकी पूरी टीम जो काम कर रही है बस मेन हमारा लक्ष्य होना चाहिए कि समझ तो सभी के पास है और ज्ञान भी बहुत लोगों के पास है और आप सभी लोग जब भी कोई चीज़ मार्केट से खरीदते हो तो कंपनी भी वो सारी चीज़ें बता के आपको जो है एक विशेष बात बताती हुए उसके डायरेक्शन्स होते हैं उसको थोड़ा एक बार आप आराम से पढ़ लीजिए पाँच मिनट लगेंगे आपको डायरेक्शन्स पढ़ने में और पाँच मिनट डायरेक्शन पढ़ने के बाद आप जो है उसको प्रैक्टिकल में एक बार करिए दो बार करिए तीसरी बार तो आपको आदत हो जाएगा जैसे आज किसी ने कह दिया आपको कि तीन सीटी में चावल बनता है आपका अच्छा बनता है तो आप उसको मान लिया वैसे ही जो रूल एंड रेगुलेशन है उसको भी मान लीजिए और करके देखिए फिर वो आदत हो जाएगी तो आपको अपना बहुत ही अच्छी तरह से आप वो चीज़ें दूसरों को भी सिखा सकते हैं और इससे हम अपने एनर्जी को अपने रिसोर्सेस को अच्छे तरह से बचा सकते हैं समय की बचत कर सकते हैं और बहुत ही अच्छी तरह से स्मार्ट काम कर सकते हैं तो चलिए आप सभी लोग हमारी बातों को सुनकर समझ तो हो गए होंगे और इसी के साथ मैं चाहूँगा कि सुनील जी जाते जाते एक छोटा सा मैसेज जरूर हमारे लिए को सुनाइए क्योंकि आपको रेडियो के माध्यम से काफ़ी लोग सुन रहे हैं जी मैसेज इतना है कि हमको सतत विकास की तरफ भी ध्यान देना है और ऊर्जा संरक्षण और संसाधनों का संरक्षण सतत विकास को बहुत सहायता करता है सतत विकास में आर्थिक विक, सस्टेनेबिलिटी इसको बोलते हैं इकोनॉमिक सस्टेनेबिलिटी सोशल सस्टेनेबिलिटी एंड इन्वायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी तो मेरा यही कहना है कि जब आप ऊर्जा और संसाधन संरक्षण करेंगे तो आप सतत विकास की तरफ भी अपना योगदान देंगे क्योंकि कई हमारे जो गाँव में हैं अभी भी वहाँ बिजली नहीं है पीने का पानी नहीं है टॉयलेट नहीं है तो अगर हम लोग अपने यहाँ शहरों में उचालेंगे बचत करेंगे तो उनको देने में सहायता मिलेगी और सतत विकास की तरफ हम लोग अग्रसर होंगे।, होंगे बहुत बहुत धन्यवाद सुनील जी बहुत ही अच्छी बात आपने बताया और मुझे लगता है कि जैसे आपने बात की इकोनॉमिक सस्टेनेबिलिटी के बारे में और इसमें कई बार हम लोग सोचते हैं कि जैसे बचत बचत की अगर हम लोग बात करें तो हम लोग भी सोचते हैं कि किस तरह से बचत करना चाहिए और महिलाएँ ज़्यादातर करते हैं और इवन छोटे बच्चों से हम इस बात को सीख सकते हैं कि कोई बच्चा अगर बचत करता है अपने गुड्डू में रखता है पैसा यानी जो छोटा मिनी बैंक उसका हाथ में देते हैं हम लोग एक एक रुपया पचास पैसा भी वो उसमें डालता है तो लमसम अमाउंट एक साल के बाद उसके गुड्डू में जमा हुआ रहता है और वो पैसे देखकर हम भी थोड़ा सा आश्चर्यचकित हो जाते हैं कि इतना अमाउंट ऑफ <laughs> मनी कैसे आ गया इसके पास तो वही बात है कि हम लोग भी एक एक यूनिट भी पूरे महीने में एक यूनिट न हो लेकिन साल भर अगर आप करते हैं एक यूनिट बचत तो पूरे साल में आपका बारह यूनिट बच जाते हैं और इस तरह दस साल अगर करेंगे तो एक हो जाएंगे तो इस तरह बचत की कोई सीमा नहीं है लेकिन आदत डालनी चाहिए कि बचत मैं करूँ बस उसके बाद तो फिर आप इकोनॉमिकली स्टेबल हो जाएंगे और आप खुद आश्चर्य रहेंगे कि इतनी सारी ऊर्जा मैंने बचाया ये आपको खुशी होगी और आपकी खुशी हमारी खुशी और हमारी खुशी पूरे देश की खुशी है तो चलिए इसी के साथ मुझे और सुनील जी को दीजिए इजाज़त आप सुन रहे हैं ब्रह्म कुमारी सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियोमा दुबन नाइन्टी पॉइंट सुनते रहो मुस्कराते रहो